संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व जपने योग्य मंत्र और सवेरे शाम कीर्तन करने योग्य देवता आदि के मंगल मै का वर्णन और गायत्री जप का फल युधिष्ठिर ने पूछा पितामह आप संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान हैं अतः मैं पूछता हूं कि प्रतिदिन किस स्तोत्र या मंत्र का जप करने से धर्म के महान फल की प्राप्ति हो सकती है यात्रा गृह प्रवेश या किसी कर्म का आरंभ करते समय अथवा देव यज्ञ में या श्राद्ध के समय किसका जाप करने से कर्म की पूर्ति हो जाती है शांति पुष्टि रक्षा शत्रुनाश तथा भय निवारण करने वाला कौन सा ऐसा जप है जो वेद के समान महत्व रखता है आप उसे बताने की कृपा करें विष्णुजी ने कहा राजन महर्षि वेद का बताया हुआ मंत्र मैं तुम्हे बतला रहा हूँ एकाग्रचित्त होकर सुनो सावित्री देवी ने इस मंत्र की सृष्टि की है तथा यह तत्काल ही पाप से छुटकारा दिलाने वाला है जो इस मंत्र को सुनता है वह दीर्घ होता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और वह इलोक तथा परलोक में भी आनंद भोगता है प्राचीन काल में क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले और सदा सत्य के आचरण में संलग्न रहने वाले राजस्ट इस मंत्र का सदा ही जप किया करते थे जो राजा जो राजा राजा इंद्रियों को वश में करके शांतिपूर्वक प्रतिदिन इस मंत्र का पाठ करते हैं, उन्हें सर्वोत्तम संपत्ति प्राप्त होती है। इस मंत्र यह मंत्र यह इस प्रकार है महान वृद्धारी वशिष्ठ वेद निधि पराशर विशाल सर्प रूपधारी अनंत शेषनाग अक्षय सिद्धगण ऋषिवृंद तथा परात पर देवाधिदेव वरदाता एवं सहस्त्र मस्तक वाले शिव को और सहस्त्रों नाम धारण करने वाले भगवान जनार्दन को नमस्कार है अजय कपाद अहिबुद्ध पिलाकी, अपराजित रित पित, रूप, तयबक महेश्वर विशाखपी, शंभु, शम्भु हवन और ईश्वर ये ग्यारह रुद्र विख्यात हैं, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं। वेद के रुद्री प्रकरण में रुद्र के सैकड़ों नाम बताए गए हैं भग, मित्र जलेश्वर वरुण अरेमा भास्कर पूषा इंद्र तथा विष्णु ये बारह आदित्य कहलाते हैं ये सबके सब कश्यप के सब पुत्र हैं धर ध्रुव सोम सावित्र अनल अनिल प्रत्युष और प्रभास ये आठ वसु कहे गए है नासत्य और दस ये दोनों अश्विनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध है इनकी उत्पत्ति भगवान सूर्य के वीर से हुई है यह अश्वरूप धारि संज्ञा देवी के नाम से नाक से प्रकट हुए थे ये सब मिलाकर तैतीस देवता हैं, अब मैं जगत के कर्म पर दृष्टि रखने वाले तथा यज्ञ दान और सुकृत को जानने वाले देवताओं का परिचय देता हूँ ये देवगण स्वयं अदृश्य रह कर्मों को देखते रहते हैं इनके नाम है मृत्यु काल विश्व देव और मूर्तिमान पितृगण इनके सिवा तपस्वी मुनि तथा तप एवं मोक्ष में संलग्न सिद्ध महर्षि भी संपूर्ण जगत पर दृष्टि रखते हैं ये सब अपना नाम कीर्तन करने वाले मनुष्यों को शुभ फल देते हैं प्रजापति ब्रह्मा जी ने जिन लोगों की रचना की है उन सब में ये अपने दिव्य तेज से निवास करते हैं तथा शुद्ध भाव से सबके कर्मों का निरीक्षण करते हैं यह सबके प्राणों के स्वामी हैं, जो मनुष्य शुद्ध भाव से इनका कीर्तन करता है उसे प्रचुर मात्रा में धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा वह लोकनाथ ब्रह्मा जी के रचे हुए मंगलमय पवित्र लोकों में जाता है ऊपर बताए हुए तैतीस देवता संपूर्ण भूतों के स्वामी है इसी प्रकार नंदीश्वर महाकाय ग्रामीण वृथभ संपूर्ण लोकों के स्वामी गणेश विनायक सौम्य गण रुद्रगण भूतगण नक्षत्र आकाश, आकाशराज गरुड़, पृथ्वी पर तब से सिद्ध हुए महात्मा, स्थावर, जंगम, हिमालय समस्त पर्वत चारों समुद्र भगवान शंकर के तुल्य पराक्रम वाले उनके अनुचरगण विष्णु जिष्णु स्कंद और अंबिका इन सब के नामों का शुद्ध भाव से कीर्तन करने वाले मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं अब श्रेष्ठ ऋषियों के नाम बता रहा हूं परावसु, के पुत्र अंगिरानंदन, बल और मेधातिथि के पुत्र कर्ण ऋषि ये सब ऋषि ब्रह्म तेज से संपन्न और लोक सृष्टा बतलाये गए हैं इनका तेज रुद्र अग्नि तथा वसुओं के समान है ये पृथ्वी पर शुभ कर्म करके अब स्वर्ग में देवताओं के साथ आनंद पूर्वक रहते और शुभ फल का भोग उपभोग करते हैं ये सातों महर्षि महेंद्र के गुरु ऋत्विज हैं और पूर्व दिशा में निवास करते हैं जो पुरुषुद्ध चित्र से इनका नाम लेता है वह इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है उन्मुचु प्रमुचु स्वस्थ त्रेय दृणव्यर्धा तृण सोमां और मित्रा के पुत्र महाप्रतापी अगस्त मुनि ये सात धर्मराज यम के हैंज हैं और हैं। पश्चिम दिशा में इनका निवास है अत्रि भगवान वशिष्ठ महर्षि कश्यप गौतम भरद्वाज विश्वामित्र और ऋचिक नंदन जमनग्दी ये सात उत्तर दिशा में रहने वाले और कुबेर के गुरु अर्थात ऋत्विज हैं इनके सिवा सात महर्षि और हैं जो संपूर्ण दिशाओं में निवास करते हैं वे जगत को उत्पन्न करने वाले हैं उपरयुक्त महर्षियों का यदि नाम लिया जाए तो वे मनुष्यों की कीर्ति बढ़ाते और उनका कल्याण करते हैं धर्म काम काल वशु वाचुकी अनंत और कपिल ये सात पृथ्वी को धारण करने वाले हैं ये महात्मा इस जगत में शांति और कल्याण का विस्तार करने वाले और दिशाओं के पालक कहलाते हैं यह जिस जिस दिशा में निवास करे उसी दिशा की ओर मुंह करके इनके शरण लेनी चाहिए ये संपूर्ण भूतों के श्रष्टा और लोक पावन बताए गए हैं संवर्त मारकंडे शांख योग नारद और महर्षि दुर्वासा ये सात ऋषि अत्यंत तपस्वी जितेन्द्रिय और त्रिभुवन में विख्यात हैं इन सब ऋषियों के अतिरिक्त बहुत से महर्षि रुद्र के समान प्रभावशाली और ब्रह्मलोक के निवासी हैं, इनका कीर्तन करने से मनुष्य के धर्म, अर्थ और काम की की सिद्धि होती है। पूर्व काल में यह पृथ्वी जन पुत्री हुई थी, उन वे नंदन, वे नंदन महाराज के नाम और गुणों का कीर्तन करना चाहिए जिन्होंने सूर्य वंश में जन्म लेकर इंद्र के समान पराक्रम आक्रम दिखलाया था जो इहा के जो इलाके गर्भ से उत्पन्न और बुद्ध के प्रिय पुत्र थे उन त्रिलोक विख्यात राजा पुरुर्वा का भी नाम लेना चाहिए इसी प्रकार त्रिभुवन में में प्रसिद्ध वीर भरत का और जिन्होंने सतयुग विश्वजीत यज्ञ का अनुष्ठान किया था उन तपस्वी राजा देव का भी नाम कीर्तन करना चाहिए परम कांतिमान राजर्षि श्वेत और गंगा के द्वारा सगर पुत्रों का उद्धार करने वाले महाराज भगीरथ का नाम भी स्मरण करने योग्य है ये सभी राजा अग्नि के समान तेजस्वी महान धीर और अपनी कृत को बढ़ाने वाले थे। इन सब का कीर्तन करना चाहिए श्रुतियों के आधारभूत पर परमात्मा का कीर्तन संपूर्ण प्राणियों के लिए मंगलमय है मनुष्य को प्रतिदिन सवेरे और शाम के समय भगवत कीर्तन के साथ ही उपरयुक्त देवताओं ऋषियों और राजाओं का भी नाम लेना चाहिए ये देवता ही जगत की रक्षा करते पानी बरसाते प्रकाश और हवा देते तथा प्रजा की सृष्टि करते हैं यही विघ्नों के राजा विनायक श्रेष्ठ दक्ष क्षमाशील और जितेंद्री हैं ये महात्मा सबके पाप और पुण्यों के साक्षी हैं इनका नाम लेने पर ये मनुष्यों के अमंगल का नाश करते हैं जो सवेरे उठकर इनके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं उसको शुभ कर्मों के भोग प्राप्त होते हैं प्रतिदिन इन देवताओं का कीर्तन करने से मनुष्यों के दुस्वन नष्ट हो जाते हैं और वे सब पापों से छुटकारा पा जाते हैं जो प्रत्येक दीक्षा के समय नियम इन पवित्र नामों का पाठ करता है वह न्यायवान आत्मनिष्ठ क्षमाशील जितेंद्रीय और दोष दृष्टि से रहित होता है रोग व्याधि से ग्रस्त मनुष्य इसका पाठ करने पर पाप मुक्त एवं निरोग हो जाता है जो अपने घर के भीतर इन दामों का पाठ करता है उसके कुल का कल्याण होता है दूसरे गांव की यात्रा करते समय जो इस नामावली का पाठ करता है उसका मार्ग सकुशल होता है। दो ये जो देव यज्ञ और श्राद्ध के समय उपर्युक्त नामों का पाठ करता है उसके हव्य को देवता और कव्य को पितर हर्ष स्वीकार करते हैं जो मनुष्य जहाज में या किसी सवारी में बैठने पर विदेश में अथवा राज दरबार में जाने पर मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करता है उसे उत्तम सिद्धि प्राप्ति होती है गायत्री का जप करने से राजा पिशाच राक्षस आग पानी हवा और सांप आदि से भय नहीं होता गायत्री मंत्र का जप करने वाला पुरुष चारों वर्णों और चारों आश्रमों में शांति स्थापित करता है जिस घर में प्रतिदिन गायत्री का जप होता है वहां आग नहीं लगती बालकों की मृत्यु नहीं होती और साप नहीं ठहरते जो परम गायत्री के गुणों का सुनते हैं उनके दुख दूर हो जाते हैं और वे परम गति को प्राप्त होते हैं यह सिद्धि को प्राप्त हुए महर्षि वेद का कहा हुआ प्राचीन इतिहास है इसमें पराशर मुनि के दिव्य मत का वर्णन है पूर्व काल में इंद्र को इसका उपदेश किया गया था वही मैंने तुम्हें सुनाया है सावित्री मंत्र सत्य सनातन ब्रह्मस्वरूप है यह संपूर्ण भूतों का हृदय और सनातनी श्रुति है चंद्र सूर्य रघु और पुरु के वंश में उत्पन्न हुए सभी राजा पवित्र भाव से प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करते थे गायत्री संसार के प्राणियों की परम गति है काश्यप गौतम भृगु अंगिरा अत्रि शुक्र अगस्त्य और बृहस्पति आदि वृद्ध ब्रह्मषियों ने सदा ही गायत्री मंत्र का सेवन किया है भृगु का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है मुनि को नमस्कार करने से वीर बढ़ता है राजा रघु को प्रणाम करने से संग्राम में विजय प्राप्त होती है और अश्विनी कुमारों के नाम लेने से कभी रोग नहीं सताता राजन इस प्रकार सनातन ब्रह्म रूप गायत्री का महात्मा मैंने तुम्हें बताया है